ब्रह्म सूत्र शांक भाष्य हिंदी अनुवाद अध्याय चौथा पाद चौथा इस पाद में ब्रह्म प्राप्ति और ब्रह्म लोक की स्थिति का निरूपण है अधिकरण पहला संपद्या विर्भा सूत्र एक से तीन सूत्र पहला संप्या विर्भाव स्वे शब्दात संपद्या आविर्भाव स्वयं शब्दा सूत्रार्थ संपद्या आकाश रूप आत्मा का साक्षात्कार कर प्रकाश रूप आत्मा का साक्षात्कार कर उस आत्मूप में आविर्भाव विद्वान आविर्भाव आविर्भूत होता है स्वेन शब्दात क्योंकि स्वेन रूपेण इस श्रुति में स्व शब्द है महाशार्थ संप्रसाद इस इस इस प्रकार इस यह जीव संचय आदि उपभोग स्थानों के समान किसी एक आगंतुक स्वरूप से अभि निष्पन्न होता है अथवा आत्म मात्र से तब क्या प्राप्त होता है पूर्व पक्षी अन्य स्थानों के समान किसी एक आगंत रूप अगंतक रूप से अभिनिष्पन्न होना चाहिए क्योंकि मोक्ष भी फल रूप से प्रसिद्ध है होता है, है, यह का पर्यायवाची शब्द यदि स्वरूप मात्र से अभिनिष्पत्ति हो तो पूर्व अवस्थाओं में भी स्वरूप के अविनाश होने से ज्ञात होना चाहिए इसलिए किसी एक विशेष रूप से अभिनिष्पन्न होता है सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं केवल आत्म रूप से ही आविर्भव होता है अन्य धर्म से नहीं किस इससे की स्वेन रूपेणिनिष्यूप से होता है। इसमें है। अन्यथा स्वेन अनुपपन्न होगा परंतु अभिप्राय वाला स्व शब्द होगा नहीं क्योंकि यह स्वकीय कहने योग्य नहीं है जिस किसी रूप से अभिनिष्पन्न होता है उसी में आत्मीयत्व की उपपत्ति होने से स्वेन यह विशेषण अनर्थक होगा और आत्मवाची होने पर तो सार्थक है इसलिए केवल आत्मरूप से ही आदिभूत होता है किसी अन्य आगंतुक रूप से नहीं परंतु स्वरूप का अविनाश समान होने पर पूर्व अवस्थाओं और इस अवस्था में क्या विशेष है इस पर कहते हैं सूत्र दूसरा मुक्त प्रति ज्ञात मुक्त प्रतिज्ञात् सूत्र्थ मुक्त मुक्त पुरुष पूर्ण आनंद से अवस्थित होता है प्रतिज्ञा क्योंकि एतम तम इत्यादि में संपूर्ण अनुक्त आनंद आनंदस्वरूप आत्मा की व्याख्या रूप से प्रतिज्ञा की गई है यहां शब्द से जो कहा गया है वह संपूर्ण बंधन बंध से विनिर्मुक्त होकर शुद्ध आत्मरूप ही अवस्थित होता है पूर्व अवस्थाओं में अंधो भवती जागृता अवस्था में वह अंधा होता है स्वप्न अवस्था में आहत होने से वह प्रिय वस्तु के विनाश से है, विनाश पितो तो में विशेष ज्ञान के न होने से सेनाश को प्राप्त होता है इस प्रकार तीनों अवस्थाओं में कलुषित आत्मा रूप से अवस्थित होता है यह ज्ञान से पूर्व तीन अवस्थाओं और इस अवस्था में विशेष है परंतु अब होता है, है। कैसा अव ऐसा कैसे अवगत हो प्रतिज्ञा से ऐसा कहते हैं क्योंकि एतम मैं तुम्हारे प्रति इस आत्मा का पुनः आख्यान करूंगा इस प्रकार तीनों अवस्थाओं के दोष से रहित आत्मा की व्याख्या कर अवशरीरम बासंतम उस शरीर भूत आत्मा को प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं करते इस प्रकार उपक्रम कर स्व रूपेणा भी अभिनिपेण अभिनिषते अपने रूप से अभिनिष्पन्न होता है वह उत्तम पुरुष है ऐसा उपसंहार करते हैं इसी प्रकार के उपक्रम में भी यह आत्मा, आत्मा पापरहित है इत्यादि मुक्त आत्म विषय की प्रतिज्ञान है और मुख्य में फलत्व सिद्धि भी बंध निवृत्ति मात्रा की अपेक्षा से है अपूर्व उत्पत्ति की अपेक्षा से नहीं है यद्यपि अभिनिष्पते यह उत्पत्ति का पर्याय है तो भी वह पूर्वावस्था की अपेक्षा से है जैसे रोग के निवृत्ति होने पर अरोपन्न होता है उसके समान यहां भी समझना चाहिए इससे दोष नहीं है आत्मा सूत्र तीसरा आत्मा प्रकरणात आत्मा प्रकरणात् सूत्रार्थ आत्मा यहाँ आत्मा का ही ज्योति ही शब्द से प्रतिपादन है प्रकरणात् क्योंकि यह आत्मा इस प्रकार उसका प्रकरण है है परंतु परम ज्योतिरूप संपद्य पर ज्योति को प्राप्त कर स्वात्म रूप से अवस्थित होता है यह श्रुति इसे कार्यविषयक श्रवण कराती है तो मुक्त है पुनः ऐसा क्यों कहा जाता है क्योंकि ज्योति ही शब्द भौतिक ज्योति में रूढ़ है कार्यविषयक विषयक कर कोई मुक्त नहीं हो सकता कारण के विकार दुख रूप से प्रसिद्ध है यह दोष नहीं है क्योंकि यह आत्मा ही ज्योति शब्द से कहा जाता है क्योंकि उसका प्रकरण है यह आत्मा यह आत्मा पाप रहित जरा रहित और मृत्यु रहित है इस प्रकृति परमात्मा में अकस्मा भौतिक ज्योति का ग्रहण नहीं किया जा सकता कारण की ऐसा होने में प्रकृत हानि और अप्रकृत प्रक्रिया का प्रसंग होगा ज्योति शब्द तो तदेवा ज्योतिषाम ज्योति उसको देवता लोग ज्योति के भी ज्योति रूप से उपासना करते हैं इस प्रकार आत्मा में भी देखा जाता है उसका ज्योतिर्दर्शनाथ इस सूत्र में विस्तृत विचार किया गया है अधिकरण दूसरा अविभागेन दृष्टवाधिकरण सूत्र चौथा अविभागेन दृष्टवात् अविभागन दृष्टत्वात्थ अविभागेन मुक्त पुरुष पर से अविभक्त होकर अवस्थित होता है दृष्टत्वात क्योंकि में अभेद ही देखा जाता है। है, जो परज्योति को प्राप्त इस प्रकार विचार होने पर सतत्र पर वह अपने आत्मा में स्थित हुआ सब और संचार करता है इसमें अधिकरण और अधिकर्तव्य आधाराधेय भाव का निर्देश होने से और ज्योति रू, को प्राप्त कर इसमें कर्ता और कर्म का निर्देश होने से मुक्त पुरुष परमात्मा से भिन्न होकर ही अवस्थित होता है ऐसे जिसकी बुद्धि हो उसको कहते हैं मुक्त पुरुष परमात्मा से अविभक्त ही अवस्थित होता है किससे से इससे कि ऐसा देखा जाता है जैसे कि तत्वसी तो तो अहम ब्रह्मास्मी यान्य पश्चि यहाँ अन्य नहीं देखता न तो तद द्वितीय अस्ति उस समय उससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं जिसे देखे इत्यादि वाक्य अः अविभाग से ही परमात्मा को दिखलाते हैं और दर्शन के अनुसार ही तत्कृतु न्याय से युक्त है तदोदकम शुद्ध जैसे शुद्ध जल में डाला हुआ शुद्ध जल वैसा ही हो जाता है वैसे ही है गौतम विज्ञानी मुनि का हो जाता है इत्यादि मुक्ति स्वरूप निरूपण वाक्य और नदी समुद्र आदि दृष्टान्त अविभाग दिखलाते हैं भेद निर्देश तो स भगव नारद हे भगवन वह भूमा किसमें प्रतिष्ठित है सनत कुमार अपनी महिमा में और आत्मरती इस प्रकार जानने वाला आत्मरती और आत्मक्रीड है इत्यादि दर्शन से अभद में भी उपचरित होता है अधिकरण तीसरा ब्राह्मधिकरण सूत्र पांच से सात सूत्र पांचवा ब्राह्मण जैमिनी जैमिनी सूत्र ब्राह्मेण मुक्तपुरशब्राह्मधर्म सर्वर्वेवस्वरूप से अवस्थित होता है जयमिनी ही ऐसा आचार्य जयमिनी का मत है उपन्यासादिभ्य क्योंकि उपनसादि हेतु से ऐसा ही अवगत होता है स्वेन आत्मरूप से अभिनिष्पन्न होता है इस श्रुति में केवल आत्म रूप से अभिनिष्पन्न होता है किसी अन्य रूप से नहीं ऐसा अपहत आदि से लेकर सत्य संकल्पत्व पर्यत तथा सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्व है उस स्वरूप से अभिनिष्पन्न होता है ऐसा जैमिनी आचार्य मानते है किससे इससे की कि उपन्यास आदि यह तो से वैसा ही अवगत होता है क्योंकि यह आत्मा इत्यादि से अपने ही स्वरूप वह संप्रसाद जीव अपने आत्मा रूप में स्थित होता है उस अवस्था में कहीं भक्षण करता हस्ता रमण करता हुआ विचर विचरण करता है इस प्रकार ऐश्वर्य रूप का आवेदन सूचना करता है तसे सर्वेशु सब तर्वेश में उसकी यथे गति होती है ऐसी श्रुति भी है सर्वज्ञ इत्यादि भी इस प्रकार मानने पर उपन्न होंगे सूत्र सूत्रच विति त्रेण तदात्मकोमे चिती तेण तदात्मक इति औुम ही तदात्मक ही सूत्र तदात्मक जीव के चैतन्य रूप होने से चिति त्रेण मुक्त पुरुष केवल चैतन्य रूप से अवस्थित होता है इति ही ऐसा औडुलोमी आचार्य मानते हैं ना अपहत यद्यपिव आदि धर्म भेद से ही निर्दिष्ट है तो भी वे धर्म शब्द विकल्प से ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि में केवल पापा आदि ज्ञात के होती है परंतु चैतन्य ही इस आत्मा का स्वरूप है इसलिए केवल उसी स्वरूप से अपिनिष्पत्ति युक्त है इस प्रकार एवं वे मैत्रीयी उसी प्रकार यह आत्मा अंतर्बाह भेद से शून्य संपूर्ण ज्ञान घन है इस प्रकार की श्रुति अनिग्रहित होगी परंतु सत्य काम है सत्य काम है इस व्युपत्ति से यदि से ही कहे जाते हैं, तो भी उपाधि संबंध से, से उनमें चैतन्य के समान स्वरूपत्व संभव नहीं है क्योंकि आत्मा में अनेका का प्रतिषेध है न स्थान तो भयिंगम इस सूत्र में ब्रह्म के अनेककार का प्रतिषेध किया है अतएव भक्षण आदि संकीर्तन भी दुख अभाव अभिप्राय से है और वह आत्मरति आदि के समान है क्योंकि रति मिथुन आत्मा में मुख्य रूप से वर्णन नहीं किए जा सकते कारण कि वे द्वितीय अन्य विषय हैं इसलिए समस्त प्रपंच से रहित प्रसन्न अव्यपदेश बोध रूप से अभिनिष्पन्न होता है ऐसा ओडुलोमी आचार्य मानते हैं एवं सूत्री उपन्य पूर्वभांपयास पूर्वभा दूत्र ऐसा होने पर भी उपन्यास पूर्वोक उपन्यास आदि हेतु से पूर्वभा प्रथम ब्रह्म के सर्वग्ञ आदि व्यवहारिकने से मुक्त आत्मा में अविरोध विरोध नहीं है बादरा ऐसा आचार्य का मत है ऐसा होने पर भी पारमार्थिक चैतन्य मात्र स्वरूप स्वीकार करने पर भी व्यवहार की अपेक्षा से उपन्यासादि से पूर्व अवगत बाह्य ब्रह्म के ऐश्वर्य रूप का प्रत्याख्यान होने के कारण अविरोध बाधारायण आचार्य मानते हैं अधिकरण चौथा संकल्पाधिकरण सूत्र आठ और नौ सूत्र आठ संकल्पादेव तू तत्ते है संकल्पात एव सूत्रार्थ संकल्पादेव इस विद्वान के केवल संकल्प से ही पितृ आदि उपस्थित होते हैं त श्रुते है क्योंकि संकल्पादेव ऐसी श्रुति है भाष्यर्थ हार्द्य विद्या में सदि पितृलोक का कामो वह यदि पितृलोक की कामना वाला होता है तो उसके संकल्प से ही पितृगण वहाँ समुपस्थित होते हैं। इत्यादि श्रुति है उसमें संशय होता है कि क्या केवल संकल्प ही पितृ आदि समु में हेतु है अथवा अन्य निमित्त के साथ संकल्प हेतु है पूर्व उस श्रुति में संकल्प से ही इस प्रकार श्रवण होने पर भी लोक के समान अन्य निमित्त की अपेक्षा युक्त है जैसे लोक में अस्मत आदि के संकल्प से और गमन आदि हेतुओं से पितर आदि की प्राप्ति होती है वैसे मुक्त के लिए भी होनी चाहिए ऐसा होने से दृष्ट से विपरीत कल्पना नहीं होगा ऐसा होने से दृष्ट से विपरीत कल्पित नहीं होगा संकल्प से ही यह तो राजा के समान संकल्पित अर्थ की सिद्धि कर, करने वाली अन्य साधन सामग्री की सुलभता की अपेक्षा से कहा जाता है और संकल्प मात्र से समुत्थान होने वाले पितर आदि मनोरथ से कल्पित के समान चंचल होने से होगा समर्पण करने में समर्थ नहीं होंगे सिद्धांती ऐसा प्राप्त होने पर हम होते हैं इत्यादि श्रुति अन्य निमित्त की अपेक्षा होने पर बाधित हो जाएगी अन्य निमित्त भी यदि संकल्प के अनुविधा अनुगामी हो तो भले हो परंतु अन्य प्रयत्न अन्य निमित हमें इष्ट नहीं है क्योंकि अन्यनिमित्त की प्राप्ति के पूर्व संकल्प से दृष्ट अनुमान प्रवृत्त नहीं होता संकल्प संकल्प बल से ही इन विद्वानों का यवत प्रयोजन स्थिरता को उपन्न होता है कारण की मुक्त पुरुष का संकल्प प्राकृतिक पुरुषों के संकल्प से विलक्षण है सूत्रनवा अतएव चालनयाधिपति सूत्रार्थ अतः अतएव और अवंध्य संकल्पसे से ही विद्वान अनन्याधिपति होता है भषर्थ और इसी अवंध्य संकल्पसे से ही विद्वां अन्यधिपति होता है इसका अन्य अधिपति स्वामी नहीं होता ऐसा अर्थ है संकल्प करता हुआ प्राकृतिक पुरुष भी गति होने पर अपने ऊपर अन्य स्वामी होने का संकल्प नहीं करता अथ यह जो इस लोक में आत्मा को तथा सत्य नावों को जानकर परलोक में जाते हैं उसकी समस्त लोक में यथे गति होती है यह श्रुति भी इसको दिखलाती है अधिकरण पांचवा अभावाधिकरण सूत्र दस से चौदह सूत्र दसवा अभावर बादरी अभाव बादरी ही आह ही एवं सूत्रार्थ बादरी ही बादरी आचार्य मानते है कि अभाव विद्वान के शरीर का वहां अभाव होता है ही क्योंकि एवं मन सैतान ऐसा श्रुति कहती है उसके संकल्प से ही पितृगण होते हैं है है। है, जाता है इस परिस्थिति में बादरी आचार्य तो ऐश्वर्य आदि महिमा को प्राप्त हुए विद्वान के शरीर इंद्रियों का अभाव मानते हैं किस से इससे की मन सैतान यह आत्मा ब्रह्मलोक में मन से ही भोगों को देखता हुआ रमण करता है या यह ब्रह्म लोके ये जो ब्रह्मलोक में संकल्प लभ्य भोग है यह श्रुति ऐसा ही कहती है यदि मन शरीर और इंद्रियों से विहार करेगा तो मनसा मन से यह विशेषण नहीं होगा होना चाहिए इसलिए मोक्ष में शरीर और इंद्रियों का अभाव है सूत्र ग्यारहवा भावम जय विकल मननाथ भाव जैमिपा मननाथ भाव जैमिनी विननाथ सूत्रार्थ भाव मन के समान शरीर और इंद्रय का मोक्ष में भाव जैमिनी जैमिनी आचार्य मानते हैं विकल्पा क्योंकि स एक कथा भवती इत्यादि श्रुति अनेक कथा भाव का विकल्प कहती है शरीर और इंद्रियों का मोक्ष में भाव अच्छा सूत्र भाव मन के समान शरीर और इंद्रियों का मोक्ष में भाव जयमिनी जैमिनी आचार्य मानते है विकल्पा मननाथ क्योंकि स एक कथा भवती इत्यादि श्रुति अनेक कथा भाव का विकल्प कहती है जयमिनी आचार्य तो मन के समान इंद्रिय सहित शरीर का भी भाव मुक्त पुरुष के प्रति मानते हैं क्योंकि स एक वह एक प्रकार का होता है तीन प्रकार का होता है इत्यादि से श्रुति अनेकथा भाव का विकल्प कहती है शरीर भेद के बिना अनेक अनेकविधता मुख्य सह संगत नहीं होगी यद्यपि निर्गुण भूमि विद्या में यह अनेकथा भाव विकल्प पढ़ा जाता है तो भी सगुण अवस्था में इस विद्यमान ऐश्वर्य का भूमि विद्या की स्तुति के लिए भूमि विद्या में संकीर्तन किया जाता है इसलिए सगुण विद्या के फल रूप से उपस्थित होता है सिद्धांति कहते हैं सूत्र बारहवा द्वादशाहवत उभयदम बादरायण अतः द्वादशावत उभय विधम बादरायण अतः सूत्र्थ बादराय बाय का मत है कि अतः उभय श्रुति देखने से उभयविधम उभयविधत्व है जैसे द्वादशाह उभयविध होता है भाषा परंतु बादारायण आचार्य इसी से उभयलिंगक की श्रुति देखने से उभयविधत्व उचित मानते हैं जब उपासक शरीर सशरीरता का संकल्प करता है तब सशरीर होता है और अशरीरता का संकल्प करता है तब अशरीर होता है क्योंकि वह सत्य संकल्प है और संकल्प विचित्र है द्वादशाह के समान जैसे द्वादशाह सत्र और होता है कारण कि उभयलिंगक का श्रुति देखने में आती है अतः यह भी इस प्रकार है सूत्र तेरह संध्या उपपत्ति तनभावे संध्यवत् संध्यवत उपपत्ति सूत्रार्थ तनभावे ब्रह्मलोक में इंद्रिय युक्त शरीर का अभाव होने पर भी संध्यवत् स्वप्न के समान मानसिक विषय उपलब्धि मात्र होते हैं, उपपत्ति है, क्योंकि ऐसी उपपत्ति होती है जब तनु का इंद्रिय सहित तो शरीर का अभाव होता है तब जैसे स्वप्नावस्था में शरीर इंद्रिय और विषय के अविद्यमान होने पर भी पितृ आदि पदार्थ उपलब्धि मात्रा होते हैं वैसे मोक्ष ब्रह्म में भी उपलब्धि मात्र होंगे इस प्रकार यह उपन्न होता है सूत्र चौदहवा भावे जागृतवत भावे जागृतवत सूत्रार्थ भावे ब्रह्मलोक में इंद्रिय सहित शरीर के सद्भाव में जागृतवत जागृत के समान आदी, पितर आदि पितर आदि उपलब्ध होते हैं परंतु शरीर के होने पर जैसे जागृता अवस्था में पितर विद्यमान पितर आदि पदार्थ होते हैं वैसे मुक्त को भी उपपन्न होते हैं प्रदीपाधिकरण सूत्र 15 और 16 सूत्र 15 प्रदीप वदावेशस तथा ही दर्शयती प्रदीपवत आवेश तथा ही दर्शयती सूत्रार्थ विद्वान के द्वारा निर्मित अनेक शरीरों में विद्वान प्रदीपवत प्रदीप के समान आवेश प्रविष्ट होता है क्योंकि तथा उसी प्रकार से इत्यादि श्रुति दिखलाती है भावं मननात इस सूत्र में मुक्त पुरुष को स शरीर कहा गया है वहां त्रिथा भाव आदि में अनेक शरीर की सृष्टि में दारू यंत्र के समान क्या निरात्मक शरीर उत्पन्न किए जाते हैं अथवा क्या आदेश शरीर के समान आत्मक उत्पन्न किए जाते हैं इस प्रकार विचार होता है पक्षी उसमें आत्मा और मन के भेद की अनुपत्ति से एक शरीर के साथ योग संबंध है अतः अन्य शरीर निरात्मक है सिद्धांती ऐसा प्राप्त होने पर प्रतिप प्रतिपादन -प्रति करते हैं प्रदीप वावेश जैसे एक प्रदीप विकार शक्ति के योग से अनेक प्रदीप भाव को प्राप्त होता है वैसे विद्वान एक होता हुआ भी ऐश्वर्य प्राप्त कर सब शरीरों में प्रवेश करता है क्योंकि इसी प्रकार से एक, भावति एक रूप वाला होता है तीन रूप होता है पंचधा सप्तधा और नवधा होता है इत्यादि शास्त्र एक का अनेक भाव दिखलाता है यह दारु यंत्र उपमा के स्वीकार करने में संभव नहीं है और न अन्य जीव के प्रवेश में भी और निरात्मक शरीरों की प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती और जो यह कहा गया है कि आत्मा और मन के के भेद की होने से अनेक शरीरों के साथ योग संबंध असंभव है यह दोष नहीं है क्योंकि वह सत्य संकल्प से एक मन के अनुवर्ती मन सहित अन्य शरीरों की सृष्टि करेगा उनकी सृष्टि होने पर उपाधि भेद से आत्मा का भी भेद होने से अधिष्ठातृत्व युक्त होगा योगियों के योगशास्त्र में अनेक शरीर के साथ संबंध की यही प्रक्रिया है परंतु मुक्त के अनेक शरीरों में आवेश आदि रूप ऐश्वर्य कैसे स्वीकार किया जाता है जबकि तत्के न मुक्तावस्था में ज्ञानी किस कर्ण से किस विषय को जाने न तो तद्वित्तीय तद्द्वितीय अवस्था में उससे भिन्न कोई दूसरा पदार्थ ही नहीं होता जिसे वह विशेष रूप से जाने सलील एको सलील शुद्ध एक दृष्टा अद्वैत है इस प्रकार की श्रुतिया विशेष विज्ञान का वारण करती है इसके विषय में उत्तर कहते हैं शुत्र सोलह स्वाप्यय संपत्त अन्यतरापेक्ष आविष्कृतम ही स्वाप्य सम्पत अन्यतरापेक्षम आविष्कृतम ही सूत्रार्थ स्वाप्यव संपत सु और मुक्ति में अन्यतरापेक्ष एक अपेक्षा से विशेष ज्ञान का अभाव सिद्ध कर किया गया है कि क्योंकि आविष्कृतम सगुण विद्या में शरीर आदि के स्वीकार करने में कोई विरोध नहीं है स्वाप्य सुषुक्ति क्योंकि स्वपितो भवती यह अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है इसी से इसे लोग सोता है ऐसा कहते हैं ऐसी श्रुति है, है संपत्ति ही कैबल्य क्योंकि ऐसी श्रुति है, है और दोनों में से एक अवस्था के अपेक्षा से इस विशेष ज्ञान के अभाव का बोधक वचन है श्रुति कहीं पर सुचुप्ति अवस्था की अपेक्षा से विशेष ज्ञान का अभाव कहती है और कहीं पर कैबल्य अवस्था की अपेक्षा से यह कैसे अवगत हो क्योंकि प्राप्त हो जाता है संज्ञा नहीं रहती है यंतु जिस ज्ञानवस्था में इसके लिए सब आत्मा ही हो गया है यो जहा सोया हुआ यह किसी भोग की कामना नहीं करता और न कोई स्वप्न ही देखता है इत्यादि श्रुतियों से उसमें ही उसके प्रकरण के बल से स्पष्ट किया गया है जिसमें इस ऐश्वर्य का वर्णन किया जाता है वह सगुण विद्या का विपाक फलस्थान स्वर्ग आदि के समान अन्य अवस्था है इससे दोष नहीं है अधिकरण सातवा जगत व्यापाराधिकरण सूत्रसत्र से बैस सूत्रसत्र जगत व्यापारव प्रकरण प्रकरण जगतव्यापारवज प्रकरणा सहित सूत्र जगत व्यापार वरजम, जगत की उत्पत्ति आदि व्यापार को छोड़कर अन्य अणिमा आदि ऐश्वर्य विद्वान को प्राप्त होता है प्रकरणाद क्योंकि जगत सृष्टि में ईश्वर है अन्य प्रकृत हैच और अन्य असन्निहित है जो सगुण ब्रह्म की उपासना से मन के साथ ही ईश्वर साहित्य को प्राप्त होते है उनका ऐश्वर्य क्या निरंकुश है अथवाश इस प्रकार संचय होता है तब क्या प्राप्त हुआ पूर्व पक्षी इनका ऐश्वर्य निरंकुश ही होना चाहिए क्योंकि आपनावती स्वराज्यम वह स्वराज्य को प्राप्त होता है सर्वस्मयी देवा समस्त देवगण उसे बली उपहार समर, समर् समर्पण करते हैं तेम सर्वेशु उनकी संपूर्ण लोको लोकों में यथे गति होती है इत्यादि श्रुतिया है सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं जगत व्यापार जम, जगत की उत्पत्ति आदि व्यापार को छोड़कर मुक्त पुरुष को अन्य अणिमा आदि रूप ऐश्वर्य प्राप्त हो सकता है जगत के उत्पत्ति आदि व्यापार तो नित्य सिद्ध ईश्वर का ही है किससे इससे कि वह सृष्टि में प्रकृत है और अन्य जीव असंहित है परमेश्वर ही जगत की उत्पत्ति आदि व्यापार में अधिकृत है कारण की उसको प्रस्तुत कर उदि का उपदेश है और नित्य शब्द से संबंधित है उसका अन्वेषण विशेष जिज्ञासापूर्वक अन्य को अड़िमा आदि ऐश्वर्य सुना जाता है इससे वे जगत को उत्पत्ति आदि व्यापार में और असन्निहित और संबंधित है इनसे मनस्वी होने से ही एक मत ऐकमत्य का संभव न होने से किसी का जगत की में अभिप्राय और किसी का उसके संहार में अभिप्राय होगा इस प्रकार कदाचित विरोध भी होगा यदि किसी एक के, के अनुसार अन्य का संकल्प हो इस प्रकार अविरोध का समर्थन करें तो इससे भी परमेश्वर के अभिप्राय के अधीन ही अन्य जीव है ऐसी व्यवस्था होती है सूत्र प्रत्यक्षोपदेशात इति अठारक्षोपदेश चेत न आतक्षोपदा चेतन न आधिक मंडलस्थोते सूत्रार्थ सु... प्रत्यक्षा आपनोति स्वराज्यम इत्यादि प्रत्यक्ष विद्वां का ऐश्वर्या निरंकुश प्रतिदित हैेन्न तो यह युक्त नहीं है क्योंकि आदित्य ही आदित्यमंडलस्थित आधिकारीकमेश्वर के अधीन स्वराज्य प्राप्ति प्राप्तिषयक यह वचन है शर्थ? यह जो कहा गया है कि आपनौती स्वराज्यम वह स्वराज्य को प्राप्त होता है इत्यादि प्रत्यक्ष श्रुति से उपासकों का ऐश्वर्य निरंकुश युक्त है उसका परिहार करना चाहिए इस पर कहते हैं यह दोष नहीं है क्योंकि आधिकारिक मंडल स्थितो के लिए यह उक्ति वचन है आदित्य मंडल आदि विशेष स्थान में अवस्थित जो आधिकारिक परमेश्वर है उसके अधीन ही यह स्वराज्य प्राप्ति कही जाती है क्योंकि अनंतर आपनौती मनसस्पतिम वह मन के पति ब्रह्म को प्राप्त होता है ऐसा श्रुति कहती है जो सब मनो का पति पूर्व सिद्ध ईश्वर है उसको प्राप्त होता है ऐसा कहा गया है अंतर उसके अनुसार ही वाक्पति चक्षुपति पति ही तथा वाणी का पति चक्षु का पति श्रोत्र का पति और विज्ञान का पति हो जाता है इस प्रकार श्रुति कहती है इस प्रकार अन्यत्र भी अन्य उपासकों का ऐश्वर्य नित्य सिद्ध ईश्वर के अधीन नहीं है ऐसी यथा संभव योजना करनी चाहिए सूत्र उन्नीसवा विकारवर्ती चाहति आह विकार विकारावर्ती चथा ही स्थिति आह सूत्रार्थ विकार न रहने वाला भी ब्रह्म का स्वरूप है कि ही क्योंकि तथा वैसे स्थिति स्थिति परमेश्वर के दो रूपों के स्थिति आह तावान से महिमा इत्यादि श्रुति कहती है भाशर्था? विकार में न रहने वाला भी परमेश्वर का नित्य रूप कहा गया है केवल विकार मात्र विषय सवित्रंडल आदि अधिष्ठानक रूप नहीं है क्योंकि तावान महिमा इतनी ही इस गायत ब्रह्म की महिमा है तथा निर्विकार पुरुष इससे से उत्कृष्ट है तेज जल और अन्न आदि संपूर्ण चराचर प्राणी इसका एक पाद है और इसका पुरुष नामक त्रिपाद अमृत प्रकाश में स्थित है इत्यादि श्रुति इसके दो रूपों की स्थिति कहती है अन्य विकारवर्ती रूप का आलम्बन करने वाले उपासक उसके रूपों को प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि वे उस नहीं है इसलिए जैसे दो रूप वाले ईश्वर के होने पर भी वे निर्गुण रूप को प्राप्त न कर सगुण रूप में ही अवस्थित होते है वैसे सगुण में भी निरंकुश ऐश्वर्य प्राप्त किए बिना उपासक सांकुश अस्वतंत्र ऐश्वर्य में ही अवस्थित होते हैं ऐसा समझना चाहिए दर्शयत प्रत्यक्षाने दर्शयता चत्यक्षुमा सूत्रार्थ एवं इस प्रकार प्रत्यक्षानुमाने चुति और स्मृति भी दर्शयतः परमेश्वर का निर्विकार रूप दिखलाती है नीति उस ज्योतिषरूप पर परब्रह्म में लोकाव सूर्य प्रकाशित नहीं होता न चंद्र और न ना नारे प्रकाशित होते हैं और न विद्युत ही चमकती है पुनः अस्मदादिक गोचर यह भौतिक अग्नि तो कहाँ प्रकाशित हो सकती है और न तद भाषयती उस स्वयं प्रकाश में पर ब्रह्म को न सूर्य न चंद्रमा और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकते हैं इस प्रकार श्रुति और स्मृति भी ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म का विकार दिखलाती है इस प्रकार परज्योति में विकारावर्तित्व प्रसिद्ध है यह अभिप्राय है सूत्र इक्कीस वोगम साम्यलिंगाच भोगमात्र साम्यलिंगात चूत्रार्थ और उपासकों को ईश्वर के साथ भोगमात्र की साम्य श्रुति होने पर भी उनका निरंकुश ऐश्वर्य नहीं है और इस वक्षण हेतु से भी विकार का आलंबन उपासना करने वाले उपासकों को ऐश्वर्य निरंकुश नहीं है क्योंकि इनका भोगमात्र ही अनादिश्ध ईश्वर के साथ समान है उस उपासक के हिरण्य पूर्वक कहते हैं मुझसे ये अमृतमय जल भोगे जाते हैं तुमसे यह अमृतमय तुम करो ऐसी श्रुति है और सो यथाम जैसे इस हिरण्यगर्भ देवता की सब प्राणी पूजा करते हैं वैसे ही ऐसा जानने वाले की सब भूत पूजा करते है तेनो एक उस प्राणात्म प्रतिरूप योग से उपासक इसी प्राण का सायुज्य, एकात्मता और समान लोकता एक स्थान तो करता है इत्यादि प्रदेश से भी प्रतीत होता है कि उपासक का उपास्य ईश्वर के साथ भोग साम्य है परंतु ऐसा होने पर उपासकों का ऐश्वर्य सांकुश होने पर सातिशय होने से उनका ऐश्वर्य विनाशी होगा इससे इनको आवृत्ति संसार का मन प्रसि इससे आचार्य उत्तर कहते हैं सूत्र अनावृत्ति शब्दादना शब्दादनावृत्ति शब्दात अनावृत्ति शब्दात अनावृत्ति शब्दात अनावृत्ति अर्चरादि पर्व युक्त देवयान मार्ग से जो उपासक ब्रह्मलोक लोक को प्राप्त होते हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती शब्दात क्योंकि न च पुनरावर्त इत्यादि श्रुति है सूत्र की आवृत्ति शास्त्र परिसमाप्ति देवतक है जो उपासक नाड़ी रश्मि समन्वित हर्षरादि पर्व युक्त मार्ग से शास्त्रोक्त विशेषण विशिष्ट ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इस पृथ्वी नामक लोक से तृतीयोक में जो ब्रह्मलोक है उस ब्रह्मलोक में अर और अण्यो नाम के दो समुद्र समुद्र तुल्यता लाभ है वही अन्नमय मंड से पूर्ण मद का हर्षोत्पादक सर है वही अमृत का स्रोत बहाने वाला अश्वत्थ वृक्ष है वहां पर ब्रह्म की अपराजता है वही ब्रह्म द्वारा निर्मित सुवर्णमय प्रकार के मंत्र, अर्थवाद आदि प्रदेशों में विस्तार से वर्णन किया जाता है वे उसे प्राप्त कर जैसे कर्मठ लोग भुक्त होकर भुक्त भोग होकर चंद्रलोक से लौटते हैं वैसे नहीं लौटते किससे इससे की तयोर्धन तो उस मूर्धन्य नाड़ी से उर्ध जाने वाला अमृत को प्राप्त होता है तेजाम पुनरावृत्ति ही उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती इस देव मार्ग से जाने वाले इस मानव मंडल में पुनः नहीं पद ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है न नुनरावर्तते और पुनः नहीं लौटता इत्यादि श्रुतियाँ है ऐश्वर्य के विनाशी होने पर भी जैसे अनावृत्ति होती है वैसे ही कार्यत्यए तद्यक्षेण तद्यक्षेण सहाथ परम इस सूत्र से वर्णित है ऐश्वर्य के विनाशी होने पर भी जैसे अनावृत्ति होती है वैसे ही कार्यत्यए तद अक्षेण सहाथ परम परम इस सूत्र से सूत्र में वर्णित है सम्यक दर्शन से विधवस्त अज्ञान वाले नित्य सिद्ध निर्माण परायण मुक्त पुरुषों की अनावृत्ति तो सिद्ध ही है सगुण शरण वालों की भी उस ज्ञान के आश्रय से ही अनावृत्ति सिद्ध होती है अनावृत्ति शब्द से अनावृत्ति शब्द से इस प्रकार सूत्र की पुनरुक्ति, शास्त्र की परिसमाप्ति सूचित करती है सम्यक दर्शन से विध्वस्त अज्ञान वाले नित्य सिद्ध निर्वाण परायण मुक्त पुरुषों की अनावृत्ति तो सिद्ध ही है चौथा पाद समाप्त चौथा अध्याय समाप्त भाष्य समाप्त